नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ संतोष मोरे और महादेवी मोरे हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनकी संगीत जर्नी के बारे में कुछ बातें भी करेंगे और साथ साथ उनके द्वारा कुछ गीतों का आनंद भी लेंगे और इसके साथ डॉक्टर भरका हमारे साथ जुड़ गई हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं हमेशा और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन डॉक्टर करने वाले हैं और इस बीच एक छोटे कलाकार को भी हमने आमंत्रित किया है और भावनगर से हैं ये छोटे कलाकार वृंदा जोशी हमारे साथ हैं वृंदा जोशी नमस्ते नमस्ते ओम शांति ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप बहुत अच्छी चलिए संतोष मोरे एंड महादेवी मोरे के लिए आप एक छोटा सा डांस प्रस्तुत करें और अपने छोटे विचार आध्यात्मिकता के सुंदर भावनाएं युक्त विचार भी हमारे साथ शेयर करें हमें बहुत अच्छा लगेगा तो चलो अब मैं आप सभी के लिए डांस परफॉर्म करती हूँ स्वागतम आज संगीत का प्रोग्राम है तो मैं संगीत के बारे में ही कुछ कहना चाहती हूँ अरे संगीत तो जीवन का आनंद है संगीत तो जीवन का सुकून है संगीत से ही दुनिया रंगीन है क्योंकि संगीत है परमात्मा को पसंद आप सभी को तो पता ही होगा हर भक्त बगत अपनी भक्ति करने के लिए परमात्मा के लिए भजन गाता गाता है, है, है, संगीत करता है, गीत गाता है, लेकिन क्या आप सभी गो ये पता है? परमात्मा कौन है वो कहाँ रहते हैं वो कैसे हैं? कई लोग समझते हैं परमात्मा साकार है जैसे राम भगवान हनुमान जी शंकर भगवान और वैसे ही अलग अलग देवी देवता हम एक शरीर है ना लेकिन हमारी आत्मा तो खूब छोटी सी होती है और हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा है और हम उन्हें प्यार से शिव बाबा बुलाते हैं पता है वो कहाँ रहते हैं वो शांति धाम यानी कि परम में रहते हैं चांद सितारों से भी ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया में वहा हम सभी आत्माए शांत स्वरूप होती है और शिव बाबा ने संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए तीन देवताओं की रचना की है ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं शंकर पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं और विष्णु नई की पालना करते हैं और अभी शिव बाबा ब्रह्मांत के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं अगर आप भी नई सृष्टि में आना है जाते हैं तो अपने के सेवा केंद्र का संपर्क करें ओम शांति बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू चलिए वृंदा बहुत सुंदर आपने बात बताई कि परमात्मा जो है हम सब का रचयता है हम सबके पिता है परम आत्मा है हम सब आत्माओं के पिता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आशा जी ने आपके लिए बड़े पैरा सा मैसेज लिख के भेजा है लिखते हैं ओह कितनी सुंदर बात कही आपने परमात्मा व संगीत के लिए बहुत सुंदर बात गहरी बात चलिए आपको बहुत सारे लोगों ने याद किया है करुणा देश ने सो करके लिख के भेजा है आशा जी ने भी लिखा है बहुत सुंदर और ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपके लिए मैसेज करके क्यूट लिख के भेजा है।, है और साथ साथ हमारी प्यारी सी गुड़िया बृंदा जोशी की बातें अगर आपके समझ में आ गई हो तो उन्होंने भगवान का परिचय दिया और बहुत ही सुंदर नृत्य दिया तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और ये नृत्य वेलकम डांस संतोष मोरें और महादेवी मोरे के लिए था जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये संगीत की जोड़ी हमारे साथ हैं संतोष जी म्यूजिशियन हैं बचपन से ही उनको संगीत के प्रति म्यूज़िक के प्रति बड़ा प्यार था और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने इसमें बड़ा अच्छी तरह से महारत हासिल किया और इनकी जो म्यूजिक है वो बिल्कुल नेचुरल है और जहाँ पर महाराष्ट्र में कीर्तन भजन बहुत फेमस है उस तरह के भावगीत और कीर्तन बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो आज हम उनका प्रेजेंटेशन भी सुनेंगे देखेंगे और महादेवी जी भी बचपन से ही जो है अपने माँ से उन्होंने संगीत ग्रहण किया घर से उनको संगीत की तालीम मिली और धीरे धीरे फिर उन्होंने आगे बढ़े गुरु किए और गुरुओं से भी उन्होंने सीखा और फिर पुणे में विशेष जब उनका कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर उन्होंने प्रजेंटेशन दिया अपना गाने का तो उससे सारे लोगों को पता चल गया और इस तरह से वो एक सिंगर अच्छी तरह से बन गए और मराठी गीत उनके बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं और प्रेजेंटेशन उनके अलग अलग जगह पे उन्होंने प्रोग्राम किए हैं और इस तरह से आज हम लोग उनके दोनों के जो हैं गीत उनको सुनेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ बृंदा जोशी ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका वेलकम किया है और फिर भी मैं चाहूँगा कि एक और वेलकम हो जाए गीत के माध्यम से तो विक्रांत जी हमारे साथ हैं एक छोटा सा गीत ज़रूर पेश करें गीत के माध्यम से भी संतोष जी का और महादेवी जी का स्वागत करें Them> तो मैं पहले तो मेरा प्रणाम और नमस्कार मैं आप लोगों के बीच एक क्लासिकल टच पिया सारे बिना लागे ना ही महाराज पियाारे पियाारे पियाारे पियारे पियारे पियारे पियारे पियारे तारे बिना लगे नहीं मारा जिया तार बिना लगे नहीं मारा जिया हो नैनों न थारी कैसा जादू किया रे तार बिना लगे नहीं महाराजिया बिना लगे नहीं महाराजिया तोरे बिना मोहे चै नावे धक धक धक धक, धक मोरा जी जिया घबरा बोले बान रे सावरिया तोरे बिना मोहे कुछ ना ना सुहाए पिया पियारे पियारे, पियारे। Pyaare <speaking in> pyare pyare pyare pyare pyare pyare pyare pyare thar bina lag na hi mara jia de oh thar bina lag na hi mara jia re pyare. Pyaar, pyaar, pyaar, pyaar, pyaar, pyaar. Thar bina lag na hi maraji yare. Oh, thar bina lag na hi maraji yare. Thank you. Wow. थैंक यू सो मच विक्रांत जी बात ही प्यारा सगीत के साथ आपने स्वागत किया तो आइए सीधे हम लोग जोड़ते हैं आप सभी को संतोष और महादेवी जी से जुड़ना चाहेंगे हम लोग संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है महादेवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आशा करता हूँ आपको हमारा ये स्वागत सत्र अच्छा पसंद आया हो तो चलिए मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो अपना परिचय जरूर हमें दे आप किस तरह से संगीत क्षेत्र आप में आपका पर आना परिवार में संगीत का शौक था डाल तो दिया म्यूजिक के और तब से लेकर मैं कुछ सातवी कक्षा में थी तब से शुरुआत हुई है और आज तक मेरा संगीत निरंतर चल रहा है अः अलग अलग गुरुओं के साथ सीखते हुए अपने आप को तराशते हुए यहाँ तक आ चुके हैं फिलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ संतोष जी और हम दोनों भी संगीत के साधक हैं और यहाँ पे बहुत हम खुशनसीब पहले आए तभी रविंद्र जैन जी जिनको कौन नहीं जानता हमारे गुरु तो उनसे सीखने का मौका मिला तो 15 सालों तक जब तक क्या वो हमारे साथ तभी तक वो हम हमको कुछ नसीबी हुई तो अपने आप को अभी तक तराश रहे हैं और प्रोग्राम्स करते हैं हम दोनों मिलके भावगीत मराठी गजले भजनों के और शास्त्रीय संगीत के साधना निरंतर चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों के सामने इस तरह से आके आपने मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, जी. महादेवी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आपने अपने गुरु रविंद्र जैन से काफी कुछ सीखा जब तक वो आपके साथ रहे यहाँ मुंबई में तब तक आप उनको सानिध्य मिलता रहा सीखते रहे और अभी भी साधना जारी है तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही सुंदर गीत सुनाइए हम सभी को <laughs> जी जरूर। सोनी जी भी आ गई है सोनी जी आपका बार... भी बहुत बहुत स्वागत है सारे सुनने वालों के लिए मैं एक ही अः प्यारा संगीत है ज्योति कलश छलके वो सुनाने जा रही बहुत बढ़िया जो भी कलश चढ़े जो भी कलश जो चिंतनशील है सुंदर बहुत ही अच्छा गीत आपने किया ये चंद आपके लिए मैं कुछ कहना चाहती यस बताइए आपको कैसे लगा भजन बहुत अच्छा लगा आपने बहुत सुंदर गाया इसीलिए मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ क्या बात क्या बात <laughs> अरे संगीत के सरताज हो आप आ, से सुर से भरपूर हो आप संगीत आ, ताज हो आप संगीत से भरपूर हो आप आज आपको सुनकर लगता है ऐसा लगता है संगीत के सुमार हो आप क्या बात क्या बात बेटा वृंदा बहुत बहुत थैंक यू माइकल आइए आगे बढ़ते हैं और संतोष जी मैं चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसे महादेवी जी से टकराव कब हुआ <laughs> और कैसे ये चीजें बनी क्योंकि आप संगीत के क्षेत्र में है तो बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास में लेकिन महादेवी ही क्यों वो भी बताइए और फिर आपका कैसे जर्नी शुरू हुआ संगीत के क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ क्या बचपन से घर के अंदर वो चीजें थी या आपको लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए जी सबसे पहले तो सबको ओम शांति नमस्कार प्रणाम करता हूं आप दर्शकों को और हाँ, आपने सही कहा कि कि जनरली ऐसे होता है है कोई भी सिंगर है, तो घर में उसके वातावरण होता है घर के कोई सदस्य होता है जो संगीत से अवगत होता है परिचित होता है।, है लेकिन मैं इससे विरुद्ध हूँ मेरा जर्नी थोड़ा अलग है मैं एक किसान फैमिली और घर में कोई भी परंपरा संगीत की नहीं रही बट अच्छा। हाँ मेरी माताजी पिताजी ये धार्मिक है तो भजन कीर्तन सुनने जाता था तभी से पता नहीं कैसे एक इस तरह से मन में बस गया सुर और तार तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जर्नी कब शुरू हुई मुझे ही नहीं पता चला और मैं जितने जहां से जो सीखने मिला सीखता गया और फिर संगीत की जो कक्षाएं हैं उसमें भी मैंने प्रवेश किया बहुत सारे गुरुओं से सीखा और वो जर्नी अभी भी शुरू है क्योंकि तो संगीत ऐसी चीज है कि वो कभी भी उसका मतलब पर्याप्त जो हमारा सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा वो एक निरंतर चलने वाला वाली प्रक्रिया है नेवर एंडिंग तो हम लोग संगीत के अध्यापक थे लातूर में अलग अलग जगहों पे काम करते थे तो वहीं पर हमारी और उससे पहले भी हम बचपन से एक ही गांव में मिले थे उसके बाद हमारी मुलाकात सीधा शिक्षक होने के बाद ही हुआ और उसके बाद हमने सोचा कि हम संगीत की साधना करते हैं और अगर... एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि तब एक चीज का हमें एहसास हुआ एक दूसरे को मिल कि हम दोनों अगर मिल जाते हैं तो हमारे अंदर जो संगीत है वो जिंदा रह सकता है ऐसी प्रेम कहानी हमारी हुई और वो अब तक जारी है और वो जो एक कोलैबोरेशन है सुर और ताल का उसी तरह से हम दोनों का साथ भी है और सबसे खास बात मेरे लिए हमेशा बताई जाती है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है जहाँ पर भजन कीर्तन होता है हर एकादशी को वहां से ही मेरी शुरुआत हुई वही आ, मेरे गुरु थे वहीं से मेरी शुरुआत हुई और फिर चलते चलते यहाँ तक मैं यहाँ पहुंचा और यहाँ पर मुंबई में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में 1999 में मैंने संगीत शिक्षक के रूप में काम शुरुआत किया अब तक वो जारी है और ऐसे संस्था में मुझे काम करने का मौका मिला जहाँ पर संगीत और जो कल्चर है उन चीजों को बहुत ही बढ़ावा मिलता है और सब लोग सराहना करते हैं और इसलिए और हौसला बढ़ता है और जैसे उसी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान मेरी और महादेव की मुलाकात दादा रविंद्र रविंद्री से हुई एक कार्यक्रम में ही। और वहाँ पर हम दोनों ने गाया था और फिर दादा ने तुरंत हमें बुलाया और कहा अरे कौन लोग है अरे इनको बुलाओ मुझे मिलना है तो फिर हम मिले और उस दिन से लेकर अब तक जब तक दादा थे भौतिक रूप से तो अब नहीं है लेकिन उनके कला से जो जो भी हमें मिला वो जर्नी जारी है उनके चिंतन के क्षणों में हमने उनसे सीखा बाकायदा सीखा बैठकर मैंने और महादेवी और उनके जो संगीत के चिंतन के जो क्षण हैं उन क्षणों में जो जो भी चीजें हमें सीखने मिली हमने कोशिश की और मुझे लगता है कि पूरा जीवन वो करते रहेंगे तो कम ही पड़ेगा और एक चीज हम मैं बताना चाहूंगा कि अध्यात्म संगीत हम समझो लोग जानते हैं ये एक ही मतलब चीज का नाम मुझे तो लगता है और जिस तरह से दादा मुझे हमको बताते थे आध्यात्म के बारे क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा एक जो करियर लंबा रहा तो उसमें उन्होंने ही अवगत कराया बहुत सारी चीजों से न हम मे वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद भक्ताम यत्र गायंती तत्र तिष्ठा नारद तो जहां पर यह गायन चल रहा है वहां पर मैं हूँ और वो एहसास जब हमारा सुर लगता है जैसे अभी माधवी जी गा रहे थी जैसे ही शर्ज लगा वो एहसास होता है कि सच में जो इन्हीं चीजों में ईश्वर का वास है और वो हमें ब्लेसिंग दे रहे और इस तरह के आयोजन से मुझे लगता है वो जो आध्यात्मिकता है जो सच्ची आध्यात्मिकता है उसको बढ़ावा मिलेगा और संगीत से हम सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिले और बस मुझे लगता है आप सबके आशीर्वाद से हमारी जर्नी ऐसे निरंतर चलती रहे अब सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए संतोष <laughs> जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी जर्नी बताया आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बात आपने कीर्तन की की वारकरी संप्रदाय की की। तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा कीर्तन भी हो जाए शॉर्ट एक मैं रविंद्र जैन जी का एक भजन में सुनाता हूँ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 रे दूर वही समू कट हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु का जप प्रभु का नाम दूर करे वजू कट खे रे दूर करे वज कट तेरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ओ तो जीवन है जीवन है बसेरा है क्या तेरा क्या मेरा है जीवन बसे बसेरा है क्या तेरा क्या मेरा है नो से नीर झरे दूध ते कटते हरे रा हरे राष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा जब जाता है पंछी कब पाता है पंछी जा, पाता है तू इसका अफसोस करे दूर koi bir saun ko katte hare hare hare hare saham hare krishna hare krishna krishna krishna o ham hare gukanaam japu prabha naam japu pur kare wohhi san tuk tere tere harinam hatya lalakara hari harinam hari krishna krishna prabhu narayan prabhu narayan संतोष जी बहुत ही डूब के गाया आपने हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छी तरह से सुनाई दिया होगा और चलिए आपने सुना बजान? मैंने सुना मैंने बहुत अच्छा गाया सोहनी जी और डॉक्टर बरखा राठी हमारे साथ हैं डॉक्टर बरखा आपको कैसे लगा <laughs> बहुत सुंदर सर सर और मैम दोनों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है मतलब उनके भजन सुनते सुनते खो गए पता ही ही नहीं नहीं लगा <laughs> बहुत बहुत <ही। laughs> और मुझे तो है है गाने का सिंगिंग का तो मैं आप भी हमारे और जी जी बिल्कुल सर एक भजन के फॉर्म में ही है सुनाती मेरी मदर का आ, लिखा हुआ है एक्चुअली ये यशोदा जी से कान्हा की शिकायत करती हुई कुछ गोपियां हैं वो किस तरह से उनकी शिकायत करती हैं हम्म हम्म जी यशोदा मैया तेरों कन्हैया बड़ो है जलैया करे उतपा तेरे हाय माने न माने न मेरी बात रे यशदा मैया ये तेरों कन्हैया बड़ो है जलैया करे उत्पात रे हाय माने न माने न मेरी बात रे तेरे लाला को बहुत तेरो समझायो ना मानी नी कहा करु कछु समझ ना रोज करे करेरा खानी सिंह दिखाबे सिंह दिखाबे दद में रुखाबे वाई शरम ना आबे जोरा जोरी करत जोरी तू क्यों ना समझा तेरी हाय माने न मानिना मेरी बात रे यशदा मैया ये तेरो कन्हैया बड़ो है जलिया करे उत्पात रे हाय माने न मानी ना मेरी बात रे, रे।, रे। जादू भरी जो तेरे शाम की बासुरिया भाई तोड़ूंगी फिर मुरली बिन का बजावे तोड़ूंगी ना छोड़ूंगी ओ नंद रानी ओ नंद रानी सुन मेरी बानी होगी इसकी हानि मैया मोरी ये रार मचावे मधुर धुन धुनबी गावे मुरलिया आधी रात रे है माने न माने न मेरी बात रे यशोदा मैया ये तेरु कन्हैया बड़ो है जलैया करे उत्पात रे है माने न माने न मेरी बात रे सर पे रखी जो मेरे ददी की मटकिया डार दई है डार दी पच रंगी रंग मेरी रंगीर चुनरिया फाड़ दई है फाड़ दई मूर कलाई मोरी कलाई थर थर मैं मोर समझ न आये मैया मोरी ये बरजोरी तू तो क्यों ना समझा हाय माने ना माने न मेरी बात रे यशोदा मैया ये तेरु कन्हैया बड़ो है जलिया हाय माने ना माने ना मेरी धन्यवाद शुक्रिया आपका डॉक्टर आदि बहुत ही अच्छा गीत आपने बताया आइए अब आगे बढ़ते हैं संतोष जी मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे जीवन में संगीत यात्रा वैसे देखा जाए तो सुगम है सहज नहीं है <laughs> क्योंकि संगीत यात्रा सब चाहते हैं कि करें हम लेकिन बड़ा मुश्किल है कि इस यात्रा में हमेशा बने रहें और इस यात्रा को साधना की तरह अपने जीवन में यूज करें तो हमेशा रियाज करना होता है जितना भी आपने तालीम दी है पढ़ाई की है फिर भी आप रियाज करते हैं तो आपकी आवाज़ उससे पता चल जाता है तो ये रोज का एक साधना है तो किस तरह से आप इसको करते हैं और जो नए हमारे सितारे जुड़ते हैं हमारे साथ में बहुत सारे हम लोग अलग अलग, अलग कंपटीशन करते हैं और हर महीने 100 डेढ़ सौ फॉर्म्स आते हैं ऑनलाइन बच्चे जुड़ जाते हैं ओपन राउंड फिर फाइनल राउंड और फिनाले राउंड इस तरह से हम लोग तीन अलग अलग, अलग राउंड करते हैं तो सभी चाहते हैं कि कुछ सीखे समझे और अच्छा प्रेजेंटेशन हो तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अनुभव है इस फील्ड में तो मैं चाहूँगा उन बच्चों के लिए एक टिप्स के रूप में क्या बताना चाहेंगे अच्छे आप प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखें आप अपना अनुभव भी साझा करें जी जी जरूर महादेवी आप कहिए जी जरूर संगीत के लिए रियाज हम हमेशा कहते हैं ना रियाज करना जरूरी है रियाज करना जरूरी है सही बात है मगर जो जी जी सीखने वाले नए बच्चे है वो किस चीज का रियाज करें है ना किस चीज का रियाज करे तो उसके लिए जो संगीत जानते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं अच्छे टीचर्स से आपको सीखना होगा और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगी कि आजकल आप हम देखते हैं कि यूट्यूब है जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं तो हमें लगता है कि हम हमारे पास खजाना है संगीत हम सीख सकते हैं जरूर हमें इंफॉर्मेशन तो जरूर मिल सकती है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं लेकिन शुरुआती दौर में जब आप एकदम शुरुआत करते हैं तभी कुछ सालों तक मैं कहूंगी पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं पर गुरु के सामने आपको गाना होगा वो आपको गलत या सही बताएंगे तभी आपको खुद को जब समझ में आएगा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं और अपने आप सुधारने अः की हमें क्षमता हो जब प्राप्त हो जाए क्षमता है तब जाके हम खुद से रियाज कर सकते हैं ये बच्चे जो भी सीखने वाले हैं वो जान ले मेरे लिए तो मतलब यही एक बताने वाली बात होती है क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कि वक्त नहीं है और संगीत तो मतलब बहुत सारा वक्त लेता है बहुत आसान जैसे आपने अभी कहा कि सुगम संगीत तो है लेकिन सहज नहीं है ऐसा कहा ना कुछ आपने तो इतना भी सहज नहीं है सुनने में अच्छा लगता है आसान भी लगता है मगर आपको बहुत साधना करनी पड़ती है तो थोड़े से वक्तले शुरुआती दौर में आप आप क्या रियाज करना चाहिए, आप। ये आप अपने गुरु से और उनकी क्या कहते हैं प्रेजेंस में आप के समीप हाँ, असाध्य की साधना कर रही थे ये लाइन था हमें क्योंकि रियाज क्या करना चाहिए इतना बड़ा विषय है की अलग अलग सबके धारणाएं हैं, लेकिन रियाज एक मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अनुभव है भले उसके लिए जो कंटेंट्स है वो कॉमन जरूर है लेकिन जो हमारी अनुभूति है वो किस तरह से होती है और फिर मैं ये हमेशा शब्द हम दोनों के वक्तव्य में हमेशा आ निरंतर दादा बोलते थे नेवर एंडिंग तो किसी ने कहा कितने घंटे रियाज करना चाहिए उन्होंने कहा कि आप पहले अपने आप से पूछो आप अपने आप से कितनी अपेक्षा करो तो हमेशा जो रियाज मतलब सिर्फ गाना रिपीट करना रियाज नहीं मैं अपने 20 21 वर्ष के जो मेरी यहाँ पर जॉब है जो मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ उसमें उस जर्नी में जो जो भी मुझे मिला एक यंगस्टर से थोड़ा इंटरेक्शन फिर उनके साथ हमारा जो ये ट्रेडिशनल संगीत है उनको हम किस तरह से दे क्योंकि तो आजकल समय ही नहीं है और पेशेंस नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे कि आप जीवन भर सीखो फिर अंत में गाओ नहीं अभी गाइए लेकिन कम से कम जो उसके तथ्य है उससे अवगत हो हाँ, उसके बिना मुश्किल है और रियाज मतलब सिर्फ गले का रियाज नहीं है क्योंकि जैसे उदाहरण हमारे ये सब बड़े लोग देते थे कि गाड़ी भी अच्छी चाहिए आपके पास और रोड भी अच्छा चाहिए नहीं तो फिर दोनों में से एक चीज नहीं चलेगा क्योंकि गायन ये विचार है इसलिए शास्त्रीय संगीत सीखने वाले सब लोग कहते हैं या उनको पता है कि जो हम छोटा गीत जो गाते हैं उसको ख्याल बोला जाता है विचार वो तो विचारों से अपने विचारों से ल को रागों के जरिए गीतों के जरिए रखना वो आपका अपना प्रेजेंटेशन वो आपकी आइडेंटिटी है आपका क्रिएशन और रियाज जो है हर रोज करना चाहिए कितना करना चाहिए मैंने कहा कि आप खुद से कितनी अपेक्षा करती हो उतना करिए और गुरु लोग ये कहते हैं अलग अलग उदाहरणों से समझाते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है दादू रविंद्र जैन जी बोलते थे कि तलवार को धार हर रोज लगाई लड़ाई तो एक ही दिन होती है तो इसलिए रियाज रोज करिए और योग्य रियाज करिए अपने मन से नहीं विथ ऑब्जर्वेशन जो भी आपके गुरु जी है उनको तो बार बार सुनाना कि आप क्या कर रहे हो उससे जो तराशना है आवाज को और विथ नॉलेज गाना है मुझे लगता है इतना काफी है कहने के लिए बहुत है लेकिन जो जो भी सूझा इस वक्त ने आपके समुख रखा है और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया संतोष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे सभी पार्टिसिपेंट को जो भी सिंगिंग करने के लिए आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए सबके लिए नियम एक ही है प्रैक्टिस रियाज रियाज रियाज यही है और सिर्फ सुनना या फिर गाना नहीं है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कितना आप उस गाने को समझ पाते हैं डूब पाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो आइए एक और गीत मैं आपको छोटा सा ब्रेक लेते हैं सोहनी मुखर्जी हमारे साथ हैं और ये भी लिखते भी हैं म्यूजिक कंपोज़ भी करते हैं संगीत के साथ काफ़ी समय से इनका जो है ड्राम है तो चलिए सोनी जी एक बहुत ही छोटा सा गीत आप सुनाइए संतोष जी yeah. और महादेवी जी के लिए गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग रमेश जी जी नदी लाला कन्हैया से से नहीं सुनो सुना नहीं सोजा जरा लुचप के मोहे काना सोजा जरा काना सो जारा से तो संतोष जी चलिए मैं चाहूंगा कि एक और भक्ति गीत आप दोनों मिलके गाइए मजा आ जाए जरूर जरूर इस वक्त हम दोनों मिलके आपको दादा की है एक और रचना शाम बंसी ये बहुत ही प्यारा है हर हर कोई इसे बहुत बहुत मतलब पसंद करता है पसंद करता है सभी करते हैं जीज़। जीज़। प्रभा जी ने आपके लिए याद किया है खूब छान महादेवी आई प्राउड ऑफ यू भेजा है और यस संतोष जी रियाज बहुत जरूरी है खूब छान माइती देगी चलिए प्रभा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आइए अब फिर से हम लोग संतोष मोरे एंड महादेवी मोरे मोर्य सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा वर्त गीत Show me the way to see. Mm -hmm. mm -hmm. लोग लोग लोग बद ही tum ji kare ya ko dil bhar ke savare ki banshi ko bajne se to sansare ki banshi ke june se Radha ka pichan to hi am ka pichan Radha gvani sham to hi gani sham Oh, Just wanna keep on believing, even when the world is falling apart. This is the life. chandiya iska dekhiye ban gayi hai ya shaan ka deewana to sara hum rehta shaan saati wala bas usse do pehlu को बजे, ना। ना को बजे ना। की बंसी पति बजने से कहा सावर के बंसी से राधा बज रहे Oh, all the jhaney masjid, misboo bulaay, misboo bulaay, wo shikhe bungaay. जाने वो कौन नहीं कौन नहीं दिल से गुनका तो राधा ke raja ko kishan ut miratom kishan channu ki basir ke raja ko kishan kanti maran do ji me raja ko ji me un din reeram ko गलती न सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत संतोष संतोष जी जी। जी, जी, और महादेव जी। और आपके लिए काफी मैसेजेस आए हैं। <laughs> नाइस। महादेवी जी, संतोष जी, रविंद्र जैन का अप्रतिम राज भेजा है <laughs> चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं आशा करता हूँ इस संध्या में आपने जो म्यूजिक सुना जो बातें सुनी वो आपके काम की थी और आपको कहीं ना कहीं अगर म्यूजिक के प्रति प्यार है म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो इस एपिसोड से आपको जो है काफी प्रेरणा मिला होगा और आशा पांडे ओझा जो हमारे उदयपुर से हैं, उन्होंने भी आपके लिए लिख के भेजा है बहुत सुंदर <laughs> अच्छी परिस्थिति मंत्र मुग्ध लिख के भेजा है उदयपुर से आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैसेज uh, करके तब्जो देने के लिए थैंक यू सो मच अब जाते-जाते मैं कहूंगा संतोष जी एक और छोटा सा प्रस्तुति दें उसी के साथ पूरा करें। <laughs> जी, जी जरूर जरूर जरूर, जरूर।, जरूर।, जरूर।, जरूर। अब ये अगर आखिरी गीत है हमारा तो हम रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म आपने हमें उपलब्ध कराया और सबके सामने आने का मौका दिया बहुत ही अच्छा लग रहा है और जी जी जी जी का बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद भी आ गए ग्रेट प्रेजेंटेशन करके बड़े प्यार से तो इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं हम सब तो हमें बस एक साथ मिलकर रहना है और इसलिए बस एक क्या कहते मन का विश्वास ताकत ये सब हमको लेकर आगे बढ़ना है इसी अर्थ को लेकर इसी इस भावना को, को ले इस भावना को लेकर एक गीत की प्रस्तुति हम कर रहे हैं वो ईश्वर विधाता हमें सबको शक्ति दे कि इस कठिन परिस्थिति से हम सब अच्छे से गुजर पाए और आगे जीवन चलता रहे बढ़ता रहे धन्यवाद एक गाने के साथ अः समाप्त बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति हमें मन विश्व इतनी शक्ति विश्व Ooh, who can be so cruel? How can you be so cruel? It's in your heart, you made me doubt. But I believe in you. खुशियों के बांटे सभी को सबका जीवन की बन जाए हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे या क्या है अर्पण खुशियों के सभी सब का जीवन मधुबन करुणा कजल गुरु पहाकल ये प्रार्थना है आज प्रभु को अपन करुणा कजल गुरु पहाकल कर दे पावन मन का फिर से फूल फूला, शक्ति हमें दिल लगाता मंत्र विश्वास मंत्रिश्वास कम दो विश्वास कम चलिए चलिए बात ही ही सुंदर मित्रों आज के इस एपिसोड एपिसोड में में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कुछ कुछ इसी तरह नए संगीतकार और सिंगर्स को आपके साथ जोड़ने की कोशिश हमारी जारी रहेगी और एक बार शुक्ला बार्दन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए संतोष जी और महादेवी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको एंड थैंक यू सो मच बहुत अच्छी प्रस्तुति और अपने बारे में बताने के लिए डॉक्टर वर्खा और विक्रांत जी सोहिनी जी आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और छोटी कुमारी वृंदा के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप समय है और सभी दर्शक मित्रों को भी जिन्होंने प्यार से मैसेज किया याद किया उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और हैप्पी रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते